सोलह सौ कलाओं की उत्पत्ति आत्मा से कही गई अध्याय उसके पश्चात सोलह सौ कलाओं का लय अपवाद आत्मा नहीं ही है <coughs> उसमें दृष्टान्त दिया नदी समुद्र दृष्टान्त नदी के जल समुद्र में मिलने पर नदी के नाम रूप नष्ट हो जाता है जल स्वरूप रहता है ठीक इसी प्रकार कलाओं का नाम रूप नष्ट हो जाता है अध्यस्त कलाओं का नाम रूप नष्ट होने पर जो स्वरूप रहता है अनष्ट स्वरूप उसको पुरुष कहा जाता है जैसे जल जा करके समुद्र ही कहा जाता है जैसे नाम रूप नष्ट होने पर जो तत्व रहता है उसको पुरुष कहा जाता है टीका में यदनष्टी कला नाम ही रूपम आरोप्य अधिष्ठान उभयात्मकम सत्यानूत मिथुनारूपम जहाँ अध्यस्त वस्तु है वहाँ अध्यस्त स्वरूपत है ही नहीं सुक्ति में रजत रजत स्वरूप है ही नहीं किंतु दिखता है तो अध्यासे है रजत का अध्यासे। और सुक्ति वहाँ ईदम तो नहीं दिखती है ईदम सुक्ति व्यवहार से सत्य है रजत मिथ्या है सत्य और अनृत दोनों का मिथुन युगलीकरण दोनों एक भान होते इदम तो अधिष्ठान आरोप्य और उभयात्मक होता है अध्यस्त वस्तु तो का स्वरूप अधिष्ठान और आरोप्य दोनों उभयात्मक इसमें आरोप्य है रजतम अधिष्ठान है इदम आत्मा में भ्रम होता है देहादि <coughs> सत्य होता है चैतन्य चैतन्य चैतन्यंत तो भान नहीं होता है उसको अनिदम चैतन्य कहा जाता है ईदंत तो भान होता है अनात्मा देहादि होते हैं अध्यस्त अधिष्ठान है शुद्ध चैतन्य ये दोनों का युगलीकरण मिथुनीकरण दोनों एक साथ भान होते हैं अभि अभिन्न रूप से अध्यास स्थल में अध्यस्थ वस्तु का स्वरूपतः अध्यास होता है किंतु स्वरूपतः अध्यस्त वस्तु नहीं, नहीं। है अधिष्ठान वस्तु स्वरूपतः अधिष्ठान का स्वरूपतः अध्यास नहीं होता है किंतु संश्लिष्ट रूप से संबद्ध होकर के अध्यस्थ के साथ संबद्ध होकर के अधिष्ठान का भी अध्यास है संसर्ग है संबंध संस है संबद्ध दोनों एक ईदम रजतम्, अहम मनुष्य ऐसे अधिष्ठान और अध्यस्त दोनों का एकत्व भान होता है यही संसर्ग का अध्यास है इदम सुक्ति के साथ रजत का अभेद कहीं नहीं है फिर इदम रजतम्, इधम के साथ रजत का अभेद इधम तो वास्तव तो है व्यावारी का सत्य रजत व्यवहारिक भी सत्य नहीं किंतु दोनों का अभेद होता है कहीं भी इदम के साथ सुक्ति के साथ रजत का एकत्र तो नहीं इसलिए दोनों का जो संसर्ग भान होता है उसको संसर्ग का भी अध्यास होता है उसमें इदम का रजत के साथ और रजत का इदम के साथ अभेदान होता है इदम का संसर्ग रजत में रजत का संसर्ग इदम में इधम रजतम रजतम इदम उभय प्रकार होता है तो इदम का संसर्ग रजत में अध्यस्त है इधम का संसर्ग अध्यास होता है इदम का संसर्ग रजत में अध्यास संसर्ग का अध्यास होता है इदम का स्वरूप अध्यास नहीं होता है इधम वहां है किंतु रजत का इदम के साथ स्वरूप तो अध्यास होता है क्योंकि रजत है ही नहीं और संसर्ग अध्यास होता है क्योंकि रजत के साथ एक दम का संसर्ग कहीं है ही नहीं अध्यास है तो अध्यस् अध्यस्थ का स्वरूपाध्यास संसर्गाध्यास दोनों होता है और अधिष्ठान का केवल संसर्गाध्यास होता है स्वरूपाध्यास नहीं होता है क्योंकि सत्य यहाँ व्यवहार स्थल में श्रुक्ति को सत्य व्यावहारिक सत्य रजत व्यावहारिक सत्य नहीं मिथ्या है इसको दृष्टान्त लेकर समझाते हैं वास्तव सत्य है देहा अध्यास के लिए शुद्ध चैतन्य सत्य देहादेह मिथ्या दोनों का एकत्व तो भ्रम होता है जब अध्यस्त वस्तु दिखती रजत दिखता है तो इदम रजतम इसे भान होता है अधिष्ठान और रजत दोनों का एकत्व तो भान होता है रजत में अधिष्ठान का इदम्तव तो दिखता है इदम वहा व्यावहारिक सत्य रजत अध्यस्त आरोप्य का स्वरूप अधिष्ठान अध्यस्त उभयात्मक होता है जब बाध हो जाएगा रजत का बात हो जाएगा इदम हो जाएगा यहाँ कला है अध्यस्त उनका रूपम आरोप्य अधिष्ठान उभ्यात्मक आरोप्य और अधिष्ठान दोनों उभयात्मक है उभय आत्मा स्वरूप सत्य अनुत मिथुन रूपम सत्य और अनुत सत्य अधिष्ठान इसलिए यद्यपि संश्लिष्ट रूप से अध्यस्त है स्वरूप अध्यस्त नहीं अध्यस्त अनुत इसलिए वो और भी अध्यस्त है संश्लिष्ट रूप से अध्यस्त है स्वर्वत भी अध्यस्त अनुत वस्तु अध्यस्त आरोप्य रजत जिस में है ही नहीं दोनों का मिथुन युगलीकरण एक भ्रम होता है तथा आरोप नाम रूपात्मक से भेद नाम रूप ही आरोप उनका भेद नष्ट हो जाएगा यह भेद का भिद्य थे नाम रूपे नाम रूपे नष्ट हो जाते नाम रूपात्मक का नष्ट नाश हो जाने पर अध्यस्त आरोप्य का नाम रूप नष्ट हो गया तो अधिष्ठानात्मक रहा अधिष्ठानात्मक रूपम अतिष्ठान पुरुष आत्म हो चुकी पुरुष रूप से कहा जाता है वही पुरुष है अधिष्ठान यथा समुद्र यहां समुद्रस्वभूत जलम बेघेरा आकृष्य अभिवृष्ट गंगादीना उपाधि समुद्रदिन्नम तदुपाधि विगम समुद्रस्व प्रतिपद्य दिष्टां समुद्रस्वरूपूत जलम मेघ ही आकृष्य मेघ के द्वारा आकर्षण होता है सूर्य किरणें समुद्र के जल आकृष्ट होकर के ऊपर चल जाता है स्वरूप समुद्र स्वरूप ही जल मेघ ही आकृष्ट फिर मेघ रह करके वृष्टि होने पर अभी वृष्टम पर्वत आदि फिर नदी में गंगा आदि नाम रूप उपाधि के द्वारा है समुद्र जल अभी वर्षा होने पर उसको समुद्र जल को नहीं कहता है ये गंगा जल है गोदावरी है यमुना है ये नदी के अनुसार कहा जाता है समुद्राद भिन्न में व्यवहार अलग नाम रूप उपाधि के कारण गंगा यमुनादि नाम रूप उपाधि के कारण समुद्र से भिन्न जैसे व्यवहार किए जाते हैं और समुद्र में जब मिल जाते हैं नाम रूप उपाधि नष्ट हो गया तद तो उपाधि विज्ञान उपाधि नाम रूप गंगा आदि नाम रूप नष्ट होने पर फिर समुद्र रूप रूप कर समुद्र स्वरूप प्रतिपद समुद्र स्वरूप को प्राप्त करता है सब लोग समुद्र ही कहते हैं ये हुआ एवं इसी प्रकार अविद्यात नाम रूप उपाधि वसाद अविद्या से ही नाम रूप होता है अविद्या उपाधि इसी के कारण आत्मन भिन्न व्यवस्थित सर्वम जगत सारे जगत आत्मा से भिन्न जैसे स्थित दिखता है वस्तुतः तो आत्मा से है ही नहीं अविद्या से नाम रूप नाम रूप के कारण आत्मा से भिन्न जैसे लगता है जगत जो विद्या ज्ञान हो जाए अधिष्ठान का ब्रह्म का का ज्ञान होता है तो ज्ञान से अज्ञान का नाश हो जाता है विद्य अविद्या नष्ट होने पर अविद्याता नाम रूपे भी नष्ट हो जाएगा विद्या अविद्याता नाम रूप विगम अविद्यात नाम रूप विद्या होने पर अविद्या नष्ट होने से अविद्या का कार्य नाम रूप नष्ट हो गया नाम रूप नष्ट होने पर जो अनष्ट स्वरूप अधिष्ठान रूप ब्रह्म मात्रतया अवशिष्य थे ब्रह्म अधिष्ठान उसमें की उत्पत्ति हुई कला है आरोप नाम कारण जब नाम, नाम ज्ञान हो गया अठान ब्रह्मया अवशिष्य भेद भाष्यमय यदन तत्व पुरुष पुछ्य ब्रह्म विद्वि ब्रह्मज्ञान इसको कहते पुरुष ही कहते टीका में एवं प्राणादी कला उपाधिक आत्मन उत्क्रमणादिश्दरणाद्यवहार प्रयोजन प्राणादी कलाउपाधिक प्राणादि कला अवयतुल्य है पुरुष में से उत्पन्न होते हैं से कला वही कला है उपाधि कला उपाधि यसे आत्मन स आत्मकलाउपाधिक कलाउपाधि प्राणादि कला उपाधिक प्राण कला व्यवहार के साथ संबंध आत्मन आत्मा में प्राणादि कला उपाधिक व्यवहार प्राणादि कला उपाधि ज्यवहार सब व्यवहार प्राणादि कला उपाधिक व्यवहार व्यवहार कैसे उत्क्रमण मरण जन्म आदि व्यवहार उत्क्रमण आदि शब्द उत्क्रमण आदि शब्द से कहा गया मरण जन्म मरणादि व्यवहार कला उपाधिक आत्मा में जन्म मरण आदि उत्क्रमण आदि कुछ ही नहीं कला के कारण कला उपाधि के कारण उसमें व्यवहार होता है इसे जो कहा गया युक्ति का प्रयोजन क्या है प्राण आदि निवृत्तु उत्क्रमण आदि सर्व संसार धर्म रहित आत्म स्वरूप अवस्थान रूप तुम यही प्रयोजन है प्राण आदि उपाधि कला उस उपाधि के कारण ही आत्मा में जन्म मरण उत्क्रमण आदि व्यवहार होता है और कला नष्ट होने पर प्राण आदि के निवृत्त होने पर आत्मा में उत्क्रमण जन्म मरण आदि संसार धर्म व्यवहार नहीं होगा संसार धर्म रहित स्वरूप। रहते आत्मस्वरूप स्वरूप से अवस्था नहीं, ज्ञान होने पर उसका फल है आत्मस्वरूपान संसार धर्म रही होकर संसार धर्म तो कला के कारण है कला की निवृत्ति होने पर तदुपाधि तो को व्यवहार समाप्त हो जाता है आत्मस्वरूप से अवस्थान ही उसका फल है दिखाने के लिए सऐ अकलो अमृतो ये मंत्रमय स एस वाक्य वाक्य मंत्रमय स एष अकल रहित अमृत हो जाता है भाष्य में ये विद्वाज्ञा प्रदर्शित कलाक मार्ग। प्रदर्शित कला प्रल प्रलय मार्ग ये ज्ञानी हो गया गुरु के द्वारा प्रदर्शित कला प्रलय मार्ग कला का प्रलय हो जाता है विपरीत क्रम से नाम रूप नष्ट होकर सत्य वस्तु अधिष्ठान वस्तु रहता है स सा, स विद्वान हे स विद्या अविद्या काम कर्म प्राणादि कला सु, अकलो विद्या से प्रभिलापित तो होता है अविद्या से नाम रूप था विद्या से प्रभिलापित तो होता है विद्या प्रभिलापित आसु कलासु कला का लय हो जाता है विद्या के द्वारा कला की उत्पत्ति कैसे हुई थी अविद्या काम कर्म जनित आशु अविद्या काम कर्म से जनित है कला अविद्या अविद्या से काम न कर्म पुण्य पाप कर्म उससे उत्पन्न हुई कला अविद्या काम कर्म जनिता सु कलासु कला, कला कौन है प्राणादि प्राणादि नामांत प्राणादि कलासु अविद्या काम कर्म से उत्पन्न प्राणादि कला उनका प्रलय हो जाता है उनको वो विद्या से प्रलय कारण रूपण अवस्थान पुरुष रूप रहते नाम रूप हो जाता है अकल हो जाता है प्राणादि कलासु अकल हो जाता है अविद्यात कला अपन निमित्तो ही मृत्यु अविद्यात कला प्राण कला है अवैव तुल्य कला का उसके कारण ही मृत्यु वस्तुतः आत्मा में मृत्यु जन्म कुछ ही नहीं व्यवहार अविद्यात नाम रूप कला आदि के कारण उपाधि के कारण मृत्यु आदि व्यवहार जो ज्ञान से अविद्यावृत्त हो गया अविद्या के निवृत्त होने पर अविद्यात कला भी नहीं रहे तिमित्त मृत्यु आदि नहीं संभव ही नहीं तदपमे कलामी अकलत्वादे व अकल हो गया आत्मा आत्म अकल कला रहता हो गया नहीं वस्तु तो अकल ही है अज्ञान के कारण कला जैसे में, अलग, अलग अलग भेद होता है उसके कारण जगत भिन्न लगता था वो अकल है आत्मा कला रहता है शुद्ध होने से ही कला के कारण मृत्यु कला नहीं तो अमृत हो गया मृत्यु रहता अमृत हो गति तद तस्मिन अर्थ ऐसा मंत्र में तद ऐसा तो दिशत तो उसी अर्थ में कहने वाले आगे का मंत्र है अरा इव रथनाभु कला प्रतिष्ठित कला जिसमें प्रतिष्ठित है जिसे अरा इव रथनाभु रथ नाभु यथा प्रतिष्ठित रथ के नाभि में अर प्रविष्ट है पूरा रहने वाले चक्र मध्य में होता है नाभि नाभि के साथ निमिका संबंध रहता है अर अरसो नाभि में प्रविष्ट है यला रथनाभु और प्रतिष्ठित प्रतिष्ठितः नाभि में अरज प्रतिष्ठित है जिस पुरुष में कला प्रतिष्ठित है तम वेद्यम पुरुषम वेद तम वेद्य पुरुष उसको वेद जाने जानियत यथा मां वो मृत्यु परिव्य था आयी ऐसा जानो इसलिए तुम आपको मृत्यु कष्ट नहीं देगा मृत्यु परिव्य था मृत्यु आप तुम लोगों को कष्ट नहीं दे उसका जान जानना चाहिए अरा रथ चक्र परिवार रथ रथचक्र परिवार अर को कहते परिथ चक्र टीका परिवार नाभे पर नाभो नेम्याोता तीरिय का नाभे पर नाभि के चाराभी और ही, निमी बहार नाभी मध्यम नाभो नि दोनों के बीच में रहते तीर्यक का तीर कोई कोई कोई कोई सब चाराभी निमी के बीच में रहने वाले काष्ठ अर है रथ चक्र के परिवार उनके अवय रथनाभु रथ के चक्र चक्र के अंदर नाभि और नेमी के बीच में है अरा रथ ना रथ चक्र के नाभि में प्रविष्ट है टीका <kolog़> में क्या यथावत सम्यक प्रवेशिता सम्यक प्रवेश रथ नाभि में अरा भाष्य में तदाश्रया तो भवंती यथा नाभि में आश्रित कथे उसी प्रकार कला आश्रित है जिसमें कला कौन है प्राणाध्याय षोडश सो कला यिन पुरुष प्रतिष्ठित है जिस पुरुष में षोड़श कला प्रतिष्ठित है तीनों काले में उसमें ही आश्रित है, है। उत्पत्ति स्थिति लय काले उत्पत्ति उसी से स्थिति में उसमें ही लय उसमें होगी कला उत्पत्ति स्थिति लय काले जिस पुरुष में प्रतिष्ठित है अधिष्ठान ही पुरुष है कला है अध्यस्त आरोप्य अधिष्ठान में ही अध्यस्त वस्तु है अध्यस्थी का अलग सत्ता नहीं है अधिष्ठान की सत्ता अध्यस्थ में दिखती है तीनों काल में अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान में है अध्यस्त वस्तु है ही नहीं अधिष्ठान जिसमें उत्पत्ति स्थिति प्रलय काल में स्थित है अधिष्ठान पुरुषम कला नाम आत्महूतम वही आरोप्य वस्तु का स्वरूप है आरोप्य वस्तु का वास्तव स्वरूप अधिष्ठान ही है आरोप्य वस्तु का स्वरूप अलग स्वस्वरूप है ही नहीं वो स्वरूप तो अध्यस्त है वो तो स्वरूप में अधिष्ठान है इसलिए उनका आत्मभूत है वास्तव स्वरूप कला नाम आत्मभूतम जो कलाओं का आत्मभूत अधिष्ठान सत्य वस्तु है वही वेद्यम ज्ञनियम वही ज्ञान उसका ज्ञान चाहिए वही वेद्य ज्ञ वही ज्ञ वेद्य सर्व वेदांत में उसको जानने के लिए उपदेश किया जाता है उसको पुरुष का पूर्णत्वाद पुरु पुरुषम व्यापक है कला का अधिष्ठान पुरुष शरीर में स्थित है इसलिए भी पुरुष वेद कहा गया वेद वेद जानी, जानी। मुख्य उसको जानी यथा है शिष्य यहाँ श्रुति श्रुति उनके पिपला तो महर्षि शिष्यों को कहते श्रुति उनके मुख से उपदेश करती हे शिष्या माँ वो वो का मृत्यु परिव्य महा तो मृत्यु आपको कष्ट नहीं दे उसको जाने में मैम महा तो मैं मांग दिया मांगो अर्थम व्यतिरिक प्रदर्शन में स्पष्ट मृत्यु कष्ट नहीं दे मांग माँ गये उसका व्यतिरिक्त विपरीत तो कहेंगे यदि नहीं जानोगे तो कष्ट प्राप्त होगा न चाहिए विज्ञा है तो पुरुष हो यदि पुरुष न ज्ञाए तो विज्ञा है तो तुम लोगों के द्वारा तुम पुरुष को नहीं जानो तो मृत्यु निमित्ता व्यथा आपना दुखी नृत्य के कारण व्यथा को प्राप्त करके दुखी हो गए अतस्तन मूत तुम लोग दुखी नहीं हो नहीं जानोगे तो दुखी होना पड़ेगा फिर जन्म वर्ण चक्र को प्राप्त करेगा तन्मा भूत स्नाकम तुम लोग ऐसा नहीं हो ये अभिप्राय आचार्य करते शिष्यों को उसको जाने जो कला का अधिष्ठान है पुरुष उसका ज्ञान होना चाहिए उसको जाने शिष्याणाम कृतार्थता बुद्धिजननाथम तान इत्यादि वाक्य शिष्यों को उपदेश किया महर्षि पे प्रलाद उपदेश करने के बाद कृतार्थ बुद्धि कृत अर्थ ये नृतार्थ अर्थ जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया कर लिया वो तभी कृतार्थ होता है जब तक अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तो कृतार्थ नहीं कुछ करने का बाकी है वो तो कृतार्थ हो गया कृतार्थ होने पर अपने में कृतार्थता बुद्धि होती में कल्या पूरा हो गया मेरा काम जो करना था कृतार्थता की बुद्धि कृतार्थ से भाव कृतार्थता तस् बुद्धि कृतार्थता की बुद्धि में कृतार्थ हो गया ऐसे बुद्धि निश्चय जननाथम शिष्यों के ऐसे ज्ञान हो क्या हम कृतार्थ हो गए ऐसे ज्ञान होने के लिए आगे का मंत्र है तान हो तान शिष्यान हो वाच पिपला दमश ने कहा एवद अहम एक परम ब्रह्म वेद ये जो परम ब्रह्म है इतने ही परम ब्रह्म है मैं जानता हूं अर्थात शिष्यों के ऐसा नहीं संचय होगा कि और कुछ जानना है आज गुरुजी ने इतने कहा और भी कुछ है और भी कुछ जानना है तो उनको मालूम है ऐसा होगा तो कृतार्थ बुद्धि नहीं होगी लगे आज जिस आत्मा को जानने के लिए हम आए अब उसका जानने का बाकी रह गया तो कृतार्थ नहीं हुआ कृतार्थ होता है सब ज्ञान हो गया जिस प्रयोजन से आए तो सिद्ध हो गया तब कृतार्थ हुए यदि कुछ बाकी है तो कृतार्थ बुद्धि नहीं होगी कृतार्थ कृतार्थ बुद्धि होने के लिए आचार्य कहते इतने ही पर ब्रह्म में जानता हूँ इतने कहने के बाद शिष्य में संशय होगा हो सकता है गुरुजी को इतने ही मालूम है आचार्यों को और अधिक जानने का है उसको जानने के लिए भाई अन्यत्र जाना पड़ेगा और कुछ बाकी रह गया इसलिए आचार्य स्पष्टीकरण करने के लिए कहते है नाथ परमस्ती थी इसके आगे और कुछ है ही नहीं जानने का इससे आगे है ही नहीं इतने इतने जानने का है ऐसा कौन से कृतार्थ हो जाएंगे नहीं और कुछ बाकी है जानने का ऐसा नहीं तो ना तो अतः परम नास्ती कह करके उनका उपदेश कर उपदेश इसलिए उपदेश किया ऐसा कि उनको कृतार्थता बुद्धि हो जाए कि हमको सब ठीक मालूम हो गया इससे अतिरिक्त तो कुछ जानने का नहीं यही परम है सोलह कलाओं का अधिष्ठान ही पुरुष है वही सोलो सुरुष है भाष्य एवं अनुशिष्य ऐसे उपदेश करके तान हो शिष्याच उच का करता कर्ता पलामहर्षि किल प्रसिद्ध हैदे परम ब्रह्म ये वेद्य परम ब्रह्म इतने ही वेद बिजात मैं इतना ही जानता ना तो परमस्ति परमस् प्रकृष्टन इससे पर कुछ अधिक है जानने के लिए स नहीं है अतः परम नकृष्ठतर अधिक कुछ जानने के लिए वेदित नहीं ऐसे आचार्य ने कहा शिष्याशेष अस्तिवंका निवृत कृता च नातः परम अस्त ये आचार्य ने कहा ये क्या अभिप्राय है कि शिष्याण अविदित शेष अस्तिव श्यावृत शिष्यों की शंका होगी आचार्यों के इतने ज्ञान है और कुछ अविदित है अभिदित कुछ शेष है अविदित शेषस्य शेष से अस्तित्व अभिदित कुछ है अवशिष्ट है ऐसे शंका होगी शिष्यों को इसी शंका के निवृत्ति के लिए कहते इससे पर कुछ जानने को है ही नहीं और शिष्यों को भी कृतार्थ तो बुद्धि हो जाए कि इससे पर और कुछ जानना नहीं जो जानना है इतनी है कृतार्थ तो बुद्धि जननार्थ कृता उत्पत्ति के लिए शिष्यों को आचार्य ने उपदेश किया नरमस्त करके उनका उपदेश ततस्ते शिष्यः शिष्याण अनुशिष्ट तुरु कृता सर तो विद्याप्य किं कृतव्य शिष्य के द्वारा शिष्या ने क्या किया गुरु के द्वारा उपदिष्ट होने के बाद तत तो तो गुरु उपदेश के पश्चात शिष्य गुरु न अनुशिष्ट गुरु के द्वारा अनुशासन हुआ उपदेश हुआ उपदिष्ट जो शिष्य है तम गुरु कृतार्थ आसंत उपदेश प्राप्त करने पर कृतार्थ हो गए शुद्ध अधिकारी है तो उपदेश सुनते सुनते पहले ही जब आए तो उनको कहा एक वर्ष ब्रह्मचार्य तप सेवा करके रहो उसके बाद उपदेश किया यदि अधिकारी शुद्ध है तो, तो उपदेश सुनते ही ज्ञान होता है कृतार्थ हो जाता है कुछ करना नहीं तो ज्ञान हो गया आगे कुछ अनुष्ठान करने का नहीं जब तो अंतकर्ण शुद्ध नहीं अनुष्ठान आदि तप तो आदि की तो आवश्यकता है जब शुद्ध है उपदेश से महावाक्य के उपदेश से उसे वेदांत तो में कुछ युक्ति आदि भी उसके उपदेश से ज्ञान हो जाता है ज्ञान होते कृतार्थ हो जाते हैं और कुछ आगे कर्तव्य नहीं तभी कृतार्थ यदि कर्तव्यता बुद्धि हो कुछ करे तो कृतार्थ नहीं हुआ तो कृतार्थ आसंत कृतार्थ होते हुए विद्या निष्क्रियम विद्या का निष्क्रियम विद्या के ऋण रहते है शिष्य ऋण परिशोध करने के लिए कुछ दूसरा है ही नहीं कुछ दे करके निष्क्रय हो जाएगा ऋण हो जाए विद्या निष्क्रियते निष्क्रियन जिसके द्वारा विद्या ऋण परिषद हो जाए ऐसा नहीं देख करके अवश्यंत नहीं देखे कुछ क्या करने पर विद्या ऋण से मुक्त हो जाए फिर केम तो फिर किम करवंत शिष्यों ने क्या किया उच्य ते तम अर्चयन ते शिष्या तम आचार्य महर्षि आचार्यों को अर्चय तूजा करते हुए कहा तम ही पिता आप ही हमारे पिता है योस्माकम अस्मकम अविद्या परम पारम तारे जो हमारे हमारे लोगों को अविद्या के परम पारों को पहुंचाते हैं वही पार कर दिया है करते ही वही आप हमारे पिता है नमः परम ऋषिभ्य हो परम ऋषि को नमस्कार नम परम ऋषिभ्य दो बार आदर के लिए बार बार नमस्कार आपको आप भाष्य में अर्थयंत्र का अर्थ पूजयं पादय पुष्पांजलि प्रकरण कैसे करते में से लूट करेंगे प्रकरण होना चाहिए प्रकिरण प्रयोग रीत धातु क्या जहाँ गुणबु नहीं हो तो रीत धातु लगता है किन्दु वहा ऐसा नहीं लुट होने गुण होना चाहिए फिर भी ऐसे प्रयोग होता है टिप्पणी प्रयोग होता है टूबम उदगी उदगी उत्पूर्व गृह निगर था आगे लुट होगा तो गर्ण होना चाहिए गिरण अर्थ दिया है ये प्रामाणिक प्रयोग के अनुसार यहाँ भी प्रकिरण में इत्तो हो गया रीत धातु होता है इत्तो होने पर अपर होकर प्रकिरण बना गुण तो नहीं बनेगा गुण होना चाहिए किंतु पुरुषोत्तर आदित्य प्रकिरण है ना पुष्पांजलि डाल करके दे करके के प्रणीपात है ना चाह शिशा से शिरोसे प्रणिपात करके किम ऊंचू त्या क्या हुआ उन्होंने कहा शिशो प्रकृ का टीका में कर दिया प्रक्षेपण्यर्थ पुष्पाजलि प्रक्षेप करके तम ही नो पिता न काम पिता पिता कैसे हुए ब्रह्म शरीर से विद्या जनित्रित्व ये ब्रह्म रूप स्वरूप है अपना स्वरूप ब्रह्म है वो स्वरूप ब्रह्म किंतु पहला ब्रह्म जैसा अपने को मानते है विद्या से जनतृत्व विद्या होने से अब्रम्ह हो गया तो शरीर से विद्या विद्याजनितृत्वात क्योंकि शरीर के जनक को पिता कहते हैं ये ब्रह्मस्वरूप का ही जनक होगी आचार्य विद्या नित्य से जनित्रृत्वाद नित्य से अजर अमर से अभय से ये जो स्वरूप है ब्रह्मशरी शरीर है अजर है अमर ही अभय अजर अमर अभय स्वरूप ब्रह्मस्वरूप शरीर उसका जनक ही उसका जनक नित्य का कैसे होगा विद्या से विद्या से उत्पत्ति कैसे होगी विद्या से अविद्या के निवृत्ति होती अविद्या के निवृत्ति होने से स्वरूप की अभिव्यक्ति होती तो उसमें से ग्रण प्रयोग करते उसका जनक अभिव्यंजक यमेव अकमेव अस्कम अविद्या परम पारंतारे अविद्या विपरीत ज्ञानाथ अविद्या विपरीत ज्ञान से विपरीत ज्ञान क्या था जन्म जरा मरण रोग दुखादि आदि जन्म जरा वृद्धावस्था मरण रोग दुख विभिन्न प्रकार कष्ट आदि ये ग्रह समुद्र में ही अविद्या महोदय अविद्या रूप महोदय समुद्र जिसमें ऐसा ग्रह है ग्रह मगर जिस महोदय विद्या प्लव विद्या रूप प्लब नौका उसे पार करा दिया परम पारम तार परम पारम परम पार परम्पार के कैसे केवल पार नहीं परम पार परम्पार अपनरावृत्ति लक्षण यह पार जिससे फिर पुनरावृत्ति नहीं हुई वही मुख्याख्यान मुख्य नाम है जिसका <coughs> महोदय दिव पारम महोदी समुद्र समुद्र के जैसे पारम तारेसी हमको पार कराते हो पिततः तो पितृत्व तव तो। इसलिए आप पिता है असमान प्रति इतर स्ना इतर जो पिता है शरीर का जनक उसकी अपेक्षा आप वास्तव पिता है ये पितर पितृत्व तो। पितर शरीर का जनक है परम्पार पहुँचा करके मुख्य पहुँचा देकर के विद्या कृत ब्रह्म रूप शरीर नित्य अजर का जन कौन से पितृत्व टीका में अतः पितृत्व तपयती जनकता यस्च विद्यां प्रय्छति अन्नदाता भयत्राता, पंचे पिता स्मृता में कहा का पांच पिता पिता पहला तो जनक है। पिता माता होती शर्क जनक उपनेता च उपनयन कर्यवा पितृ पितृतुलल्य पिता है यश्च विद्यां पर विद्या प्रदान करने वाले अन्नदाता अन्न देने वाले अभयत्राता रक्षा करने वाले एत पंच पिता स्मृता एक स्मृते यो अस्माक हेतुक्ते तात्पर्य बदन यो अस्माक अविद्या परम पारम तारे ये हेतु दिया पिता होने के लिए उसका तात्पर्य कथन करते तात्पर्य पितृत्वोक्ति मात्र किम विद्याम दत्तम इतनी अपेक्षा पितृक्ति आप हमारे पिता इतने तो कह दिया उनकी पूजा करते कहते आप हमारे पिता तो इतने कहने से पितृक्ति मात्र मात्र न पितृत्वोक्ति आप हमारे पिता इतने कथन करने से तो विद्या का निष्क्रिय कैसे होगा ऋण मुक्त होने के लिए क्या उन्होंने किया विद्या किम दत्तम क्या दिया इस स्व शरीरमेव परिचारकतः दासभावन गुरव दत्तम अपना शरीर को ही दाससे दावृत् पिचारक सवक गुरव दत्त गुरै की सवकूप इतरस्मदी भाषे में इतर भी पिता शरीर मत जनयती इतरमतर आचार्य के अभिया अपने जनक है वह भी सर्वमात्र का जनक है तथा तो सूज्यतम लोक है फिर भी वो पिता सर्वमात्र का जनक होने पर भी पूज्यतम प्रम प्रकर्षण पूज्यतम अतिशय पूज्यतम पिता सर्वमात्र का जनक होकर के और आचार्य शरीरमात्र शरीर विनाश नष्ट होने वाले ही जनक नहीं अजर अमर ब्रह्म शरीर का जनक किम वक्तव्यम आत्यंतिक अभय आत्यंत अभय प्रदान करने वाले आचार्य उनके लिए क्या कहना है वो तो उससे भी और पूज्य तमें इत अभिप्रायस्म अन्य के अभिषेक आप वास्तव में ये अभिप्राय टीका पितृत्वादेव पूज्य तर परिचार्यम स्वामित्व किमु वक्तव्यम इत किमो वक्तव्यम आत्यंतिक अभय दातु आत्यंतिक अभय दु पूज्य पितृत्वादि पितृत्वाद पितृत्व मन से पूज्य तर अने के अच्छे अधिक पूज्य है परिचार्य स्य पूज्य तरह परिचार्यम हम परिचारक पिचारक आचार्य परिचार्य स्य स्वामी शिष्यत्व शिष्य स्वामी किमत इसमें क्या करना आप स्वामी है आप परिचारी हे पूज्यतर इसमें क्या करना अतएव बाजस नएक गृहदारणी की माया जन के उपदेश श्रवण करने के बाद सोहम भगवते विदेहान ददा चा भी सदास माम चा भी सदास्याय पहले तो सहस्र ददा सहस्र ददा इसे हजार हजार दान करता है देते देते जब पूरा उपदेश ज्ञान हो जाता है अंतिम कहते सो हम भगवते विधेयन ददाँ सारा विधेय राज्य देश को दे देता हूँ और महाम भी स सा। उसके साथ तो मुझे मैं मुझे भी दे देता हूँ स दास्य दास भृत्य कर्म भृत्यकर्म के लिए मुझे भी मैं समर्पण कर देता हूँ सारा विधेय राज्य ऐसे भी जानक ने कहा था जा के प्रतिभाव भाष्य में नम परम ऋषिभ्यो परम ऋषि विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो विद्या संप्रदाय संप्रदाय गुरु शिष्य परंपरा उपदेश उसको करने वाले परम ऋषि को नमस्कार नम परम ऋषि भेति दीर्घ आदर आदर के लिए दो बार का इसका शांति सं, मंत्र इसका भद्रम ओम भद्र भी दे सानों दधा ओम शांते, शांते, शांते। शंकरं शंकर शंकर्यशव बाय रुद्रभाष्यौ वंदे भगवंत मूर्ति व्योमेहाय दक्षिणा इति अथरोपनिषद प्रश्न इति इति समाप्ता अथर्वेद परमहंस परिव्राजक आचार्य गोविंद भगवत भगवत भाष्यम श्रीमद्गोविंदवत पूज्य पारशिषम्शंकर करते हैं इसमें क्या प्रमाण है प्रमाण कुछ नहीं ये ब्रह्म ज्ञान का साधना मनन दीदी आसन इसमें कोई प्रमाण है श्रुति प्रमाण अनुभव क्या श्रुति कौन से श्रुति प्रमाण है आत्माभार द्रष्टव्य ये दर्शन ज्ञान का कथन करके ज्ञान का अनुवाद करके उसका साधन बताया श्रोतव्यो मंतव्यो निधि व्यस्त श्रवण मन निधि ये ज्ञान का साधन है ये प्रमाण है और ज्ञान से मुख्य होगा उसमें प्रमाण तरती सो कम आत्मवेदी रित्य ज्ञान मुक्ति ज्ञानादेव ही कैवलम ये बहुत श्रुति श्रवण मन निदिध्यासन के लिए साधन है साधन चतुष्टय श्रवण करने के लिए साधन चतुष्टय गुरु शरणागति ये सब साधन चतुष्टय होने पर होता शुद्ध हो साधन चतुष्टय हो तो फिर गुरु के शरणागति होकर श्रवण मनन निधि आसन तो श्रवण मनन निधिधि के लिए साधन चतुष्टय चाहिए साधन चतुष्ट मात्र से ज्ञान नहीं होगा साधन चतुष्ट होने पर फिर गुरुशणा गतिर करके श्रवण मनन निदिध्यासन और साधन साधन होने के लिए कैसे कैसे होगा होगा नहीं दीजिए निष्काम कर्म और साधन चतुष्ट होने के लिए कोई कैसे किसका अनुसार धर्म का, का? हाँ। सवन्ना तपसा काम वैराग्यादि चतुष्टे अपने वर्णाश्रम धर्म पालन करे तप करे तो साधन चतुष्ट होता है वैराग्यादि चतुष्ट उसमें सब कुछ आ गया और इसमें तमे तम वेदान वचन नीविधि सन्ती ब्राह्मण यज्ञ नान तपे यज्ञ दान तपे सब कुछ ज्ञान का साधन है ज्ञान है श्रवण मन निधि आसन साधन उसके लिए अंतर्गोण शुद्धि के लिए ये सब साधन है तप सव अपने वर्णा धर्म पालन करना ये सब साधन है सेवा उपासना भक्ति उपासना जितने योगानुसान निष्काम कर्म ये सब साधन है सबसे श्रेष्ठ साधन हो गया ज्ञान का ज्ञान से मुख्य ही ये मुख्य सिद्धांत है ज्ञान का मुख्य अंतरंग साधन हो गया क्या साधन हुआ श्रवण मनन विद्य कोई बोलते हैं साधन करना चाहिए क्या ये पढ़ते रहते हो वेदांत तो श्रवण से क्या होगा कुछ करना चाहिए श्रवण करना चाहिए ये श्रवण नहीं भजन करना चाहिए भजन के विना खाली वेदांत सुनने से क्या होगा ऐसे कोई पूछते या नहीं तो क्या क्या उत्तर है बोलो क्या करते हो खाली वेदांत तो पढ़ते पढ़ते पुस्तक लेकर सुबह सुबह तो कुछ भजन करना चाहिए इसके बिना क्या रहा होगा साधन करना चाहिए ना खाली पुस्तक लेकर भजन से होगा, होगा। तो तो ही कहते चित्त ये नहीं वो अर्थ नहीं साधन तो यही है अंतरंग साधन यही है श्रवण मनो निर्देश साधन है ज्ञान का साधन क्या है तो ही कहते साधन करना चाहिए आप आपको कहना आपको क्या बोलना है शीतन साधन साधन तो ज्ञान का जो साधन वही हम कर रहे हैं इस साधन क्या है ज्ञान का श्रवण मनन निध्यासन तो ये अंतरंग साधन है या बहिरंग साधन है और बाकी साधन अच्छा जितने ना बहिरंग जो लोग नहीं जानते है वो बहिरंग साधन को साधन कहते हैं अंतरंग साधन को साधन नहीं जानते ये विश्वास है अंतरंग साधन श्रवण मनोन निध्यासन ज्ञान का ये विश्वास है किसको सबको विश्वास है पूरा बुरा बोलो किसको पूरा विश्वास नहीं ज्ञान का अंतरंग साधन श्रवण मनन निधि आसन ये विश्वास है दृढ़ ये बहुत लोग नहीं मालूम है श्रवण मनन निधि श्रवण करने से क्या होगा साधन करना चाहिए हाँ श्रवण करने के बाद मनन निधि भी चाहिए खाली श्रवण नहीं श्रवण के बाद मनन निधि भी चाहिए किन्दु श्रवण मनन निधि अंतरंग साधन है उसके अपेक्षा बाकी जितने साधन है वो बहिरंग है दूर से वो भी साधन है व्यर्थ नहीं साधन है किंतु ये नहीं कि श्रवण शुरू करने के बाद श्रवण मनन शुरू करने के बाद इसको छोड़ करके हम साधन करने के लिए चले जाएंगे <laughs> बैठेंगे वो साधना, श्रवण मानन के पहले हो जाता है श्रवण मानन करने के बाद हाँ जिसको श्रवण निधि आसन ब्रह्माकार मृत्यु हुई और पूरा ध्यान में लगातार प्रमाण का वृत्ति समय श्रवण मानने का फल उसको हो गया श्रवण का क्या फल है श्रवण से क्या लाभ है प्रमाणगत संशय की निवृत्ति प्रमाण संशय निवृत्त होने के बाद क्या कर्तव्य है मानन करना किस लिए प्रमेयत संशय निवृत्ति के लिए मानन प्रमाण प्रमेयत संशय निवृत्त हो जाए तो उसके बाद निधि होता है पंचोदशी में कहा गया है। यादे तो जो नहीं चार हो किस याद है ताभ्याम निर्विचिकित्से चेत संस्थापित से एकता में तथ्य निधिध्यासन मुचे थे श्रवण मानने के बाद में लगातार को करना ये है। तो निधि क्यों करना सीधा निदिध्यासन करो कोई पूछेगा सीधा निदिध्यासन करो ये श्रवण मानन क्या होगा क्या उत्तर है सीधा निदिध्यासन करो सब कुछ हो जाएगा चख्यात्कार हो जाएगा कौन ये संशय निवृत्ति के बिना निधि होता ही नहीं संशय निवृत्ति के बाद अभ्यान निर्वी चिकित्सा होते दोनों श्रवण मनने के द्वारा संशय नष्ट होने के बाद ही निधि होता है संशय निवृत्ति जब तक तो नहीं प्रमाण संशय शास्त्र क्या कहता है अद्वित्य ब्रह्म अद्वित्य ब्रह्म को कहता है अथवा तो है कर्म है या उपासना है योगाभ्यास है कीर्तन है भजन क्या है विभिन्न प्रकार साधन क्या साधन है क्या करना चाहिए ये सब निश्चय हो जाएगा वेदांता नाम अशेषा नाम इति मध्यावसान ब्रह्मात्मे तात्पर्य से निश्चय हो गया तो श्रवण हो गया पूरा निश्चय हो गया उसके बाद मनन करना पड़ता है ये जो श्रवण हो रहा है ये श्रवण के साथ साथ तो मनन भी होता है मनन स्थानापन क्योंकि इसके साथ साथ युक्ति भी देते ये श्रवण मनन दुर्न होते हैं अभी जो शास्त्र पाठ चलता है श्रवण के साथ साथ तो मनन ही सही है और मनन में युक्तिया संभावितुसंधानम संभव है इस संसार प्रपंच मिथ्या है जीव ब्रह्म की एकता है यह संभव है शास्त्र से सुनने के बाद असम्भावना के निवृत्ति प्रम्य असंभावना निवृत्ति के लिए मनन करने से संभव है जब संभव है निश्चय होगा तब तो अग्नि द्वितीय होगा पहले से संशय होगा मैं ब्रह्म हूँ फिर वादे भय लग गया ब्रह्म में कहेंगे तो किसी परमात्मा सर्वज्ञ ग कुछ लोगो को गाली देते हैं ये पापी लोग को कहते हैं अपने को परमात्मा कहते हैं और स्वयं मैं ब्रह्म कहते हैं भय लगता है साधुओं को ऐसा अवस्था में ब्रह्म ऊपर कह देंगे अंतर भय रहता है इसे संशय निवृत्ति के लिए सवर्ण मानना चाहिए तब मनन यदि पूरा हो गया तो ब्रह्माकार जिबासना नहीं तो नीतिहास न अपने आप शुरू हो जाता है ब्रह्माकार वृत्ति हूं ब्रह्म से निश्चय हो जाए ब्रह्मकार वृत्ति वो निधि करने पर लगातार करे तब साक्षात्कार होता है ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है ब्रह्म ज्ञान क्या है क्या जयानंद ब्रह्म ज्ञान क्या है कोई पूछेगा तो क्या बोलूंगे ब्रह्म ज्ञान नित्य है या नित्य है नित्य जो ब्रह्म ज्ञान है तो पहले से ही वो का नाश कर देगा और आपको प्रयत्न करना क्या जरूरत है नित्य ब्रह्म ज्ञान तो है ही उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है नहीं ब्रह्म ज्ञान नित्य है अनित्य है प्रश्न है नित्य है तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना क्या जरूरत है वो तो है तो ही वो नष्ट कर देगा विद्या को जीव भाव भी नष्ट कर देगा सब अविद्या नष्ट होने पर जीव भाव कहाँ से देगा ब्रह्म ज्ञान अनित्य है अनित्य है तो फिर अविद्या के निवृत्ति कैसे होगी इसके द्वारा तो अविद्या तो के निवृत्ति ब्रह्मज्ञान से जो ब्रह्मज्ञान अविद्या का निवर्तक है वो ब्रह्मज्ञान नित्य नहीं है शुद्ध ब्रह्म है जो सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म वो नित्य है वो नित्य जो ब्रह्म है ज्ञान रूप है वो अविध्या का निवर्तक नहीं है अविद्या का निवर्तक जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान वो ब्रह्म ज्ञान क्या चीज है अंतकना, अंतकना, गीता में बुद्धि अंतकर्ण वृत्ति उससे अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वृत्ति आरूख चैतन्य शुद्ध ब्रह्म कहीं कहीं ब्रह्म ज्ञान को नित्य यदि कहेंगे ज्ञान अविद्या का निवर्तक कहेंगे तो कहना पड़ेगा केवल केवल नहीं अविद्या का वृत्ति आरूढ़ होकर चैतन्य वृत्ति अभिवक्त चैतन्य कहने से वो अनित्य हो गया स्वरूप अनित्य होने पर भी वृत्ति आरूढ़ अविध्या का निवर्तक ब्रह्मकार वृत्ति अंत को उसमें ब्रह्म अभिव्यक्त होता है वृत्ति के द्वारा वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य बुद्धि अथवा बोध बोधित आवृत्ति ये गीता में आया था नाश आत्म आत्मदीपना भाषा क्या श्लोक है ज्ञान दीपे भाष्यता नाशी French... ज्ञान दीपे भाष्य ज्ञान दीपक कहा था कल अभी कुछ पाठ में आया था ये बुद्धिध बोधित अवृत्ति वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य अथवा चैतन्य विशिट वृत्ति इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं और केवल वृत्ति जड़ नहीं उसमें चैतन का प्रतिम का चिदावास विशिष्ट बुद्धि का अभिव्यंजिका है वृत्ति ब्रह्म अहमअनी वृत्ति व्याप्ति का विषय ब्रह्म है वृत्ति व्याप्ति होने से ब्रह्म के अज्ञान का ब्रह्म के अज्ञान का नाश हो जाएगा और ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने से वह प्रकाश से नहीं होता है वृत्ति उसको प्रकाश करेगी ब्रह्म को इसलिए नहीं, नहीं।, नहीं। है निवृत्ति करेगी ब्रह्म विषय अज्ञान निवृत्ति होने पर ब्रह्म का प्रकाश कैसे होगा स्वयं प्रकाश होने से उसके लिए कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं तो साधन करने से क्या है ब्रह्म मुक्ति मुख्य नित्य है अनित्य नित्य तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता है नित्य है तो नित्य है तो फिर साधन क्या जरूरत है तो अभी भी है अभी आपको है तो फिर ज्ञान की क्या जरूरत है, है, तो। है तो साधन तो तो तो की फिर बड़े बड़े पुस्तक लेकर क्यों जानते हो <laughs> मुख्यतः नित्य है किन्तु अज्ञान से व्यवहित है अज्ञान के कारण और मुख्य अभी अप्राप्त जैसे लगता है साधन क्या करना अज्ञान आवरण को हटाने करें। अज्ञान हट गया तो नित्य अभिव्यक्त होता है इसलिए की उत्पत्ति नहीं होती उत्पत्ति तो नष्ट हो जाएगा अभिव्यक्त होती अज्ञान की निवृत्त होता तो अभिव्यक्ति मोक्ष का क्या स्वरूप है मोक्ष का क्या स्वरूप है मुख्य क्या स्वरूप मुक्शी का स्वरूप क्या है कोई देवेंद्र बोलो जय जयानंदी का स्वरूप हाँ दुख की आत्यंतिक अनिवृत्ति परमानंद की अभिव्यक्ति परमानंद की अभिव्यक्ति दुख की अत्यंतिक अनिवृत्ति और स्वरूप अवस्थान भी कहीं कहीं कहते वही परमानंद के स्वरूप क्या है परमानंद है स्वरूप है परमानंद की अभिव्यक्ति और दुखों के आत्यंतिक अनिवृत्ति न्यायिकों के मत में और वेदांत मत में मोक्ष में कोई भेद है न्याय मत में मोक्ष क्या है दुखों के आत्यंतिक अनिवृत्ति है वेदांत में केवल आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं परमानंद की अभिव्यक्ति है परमानंद प्राप्ति